विक्रांत विक्रांत रुको मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है तुम्हें तुम्हें क्या क्या हुआ है? तुम्हें हुआ क्या है है एसएसपी तो लिया विक्रांत को अच्छे से पता था कि की अग्रवाल कॉरपोरेशन रमाकांत अग्रवाल की कंपनी का नाम है और इसी फर्म के अंडर में तनिष्क टेक्नोलॉजी भी है तो विक्रांत को लगा की शायद इस टास्क पर काम करते हुए मुझे किडनैपिंग केस से भी जुड़ा हुआ कोई सबूत मिल जाए यही सोचकर वो रोनित के लिए काम करने को तैयार हुआ था सुबह के लगभग 10 बज रहे थे विक्रांत अपने नए पुलिस यूनिफॉर्म को पहने खड़ा था वो वापस लौटकर अपने ऑफिस भी नहीं गया बल्कि उसने यहीं से नैना के पास फोन करके कह दिया कि वो किडनेपिंग केस ऐसी जुड़े एक लीड की खोज में जा रहा है वैसे नियम के अनुसार विक्रांत को टीम लीडर चेतन और टीम हेड पुष्कर को भी अपने हर मोमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए लेकिन विक्रांत अपने उस जिम्मेदारी का बोझ नैना के सिर पर डाल रहा था ताकि अगर बाद में कुछ कहता भी है, तो उसको नैना जवाबा तो मन मन लेने की गलती करे फिर उसे नैना जो मजा चखाएगी ना वो जिंदगी में किसी से भिड़ने की हिम्मत नहीं रखेगा इस वक्त ब्रांच के सभी पुलिस वाले और विक्रांत के सभी दोस्त किडनेपिंग केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे तो विक्रांत अपने ब्रांच से किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकता था लेकिन तनिष्क टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग में रेड डालने के लिए उसे कुछ लोगों की मदद तो चाहिए ही थी तो उसने अपने ब्लांड दोस्त सरताज और उसके गैंग को बुला लिया था क्योंकि इस बिल्डिंग में छानबीन करने के लिए विक्रांत के पास कोई गवर्नमेंट परमीशन या पेपर तो था नहीं तो ये सब उसे ट्रिक से ही करना था तनिष्क टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग लगभग 20 मंजिले की थी और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी इसलिए गार्ड्स को इधर उधर करने के लिए काफी प्लानिंग करने की जरूरत थी वैसे विक्रांत के लिए यह सब करना बहुत बड़ी बात नहीं थी उसके पास तो लोगों को परेशान करने के 101 तरीके थे और यहाँ तो बस गार्ड्स का ध्यान इधर उधर भटकाना था विक्रांत अपने गुर्गों के साथ बिल्डिंग में पहुंच चुका था और उसके गुर्गों ने काम करना शुरू कर दिया था अचानक से खबर आई कि बिल्डिंग की दसवीं मंजिल पर कोई आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा है खबर मिलते ही आसपास के दो तीन मंजिल के गार्ड्स भागते हुए वहां पहुंच गए तभी सुनने में आया कि बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर कोई दो लोग आपस में भी लड़ रहे हैं फिर वहां से दस पंद्रह सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए पहुंचे फिर थोड़ी देर बाद सुनने में आया कि बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पर कोई आदमी पागलों की तरह कोई सामान फेंक रहा है फिर कुछ गार्ड्स भागते हुए वहां भी पहुंचे अब जाकर विक्रांत ने सरताज के पास फोन करके उसके हाथ में पड़े बैग को बिल्डिंग के बीचोंबीच फेंकने के लिए कहा सरताज पहले बैग को लेकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर गया और फिर वहां से उसने सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर काले रंग के बैग को गिरा दिया बैग जमीन पर गिरते हुए एक औरत बड़े ध्यान से देख रही थी जैसे ही बैग जमीन पर आया वो बैग की तरफ बढ़ने लगी तभी सामने से विक्रांत आकर खड़ा हो गया बैग मत छु लावारिश है इसमें बम भी हो सकता है विक्रांत के मुंह से जैसे ही बम शब्द निकला आसपास के सभी लोग जहां जहाँ खड़े हो गए सभी की नजरें इस वक्त विक्रांत के ऊपर आकर टिक गईं। तुम, उस महिला ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन फिर भी उसके कदम रुके नहीं वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उस काले बैग की तरफ बढ़ने लगी आगे मत बढ़ो बोलाना बम हो सकता है उसमें विक्रांत ने उस औरत के ऊपर चिल्लाते हुए कहा फिर उसने अपने पुलिस यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए कहा मेरी बात सुनो मैं बहुत दिन से इस टेररिस्ट का पीछा कर रहा हूं। प्लीज आगे मत बढ़ो इतना कहते हुए विक्रांत ने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला। उसके फोन बाहर निकालते ही उसमें से सायरन की आवाज आने लगी वो आवाज सुनकर एक पल के लिए विक्रांत भी चौंककर पीछे हो गया इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों में भी हलचल मच उठी थोड़ा देखो मैं सच बता रहा हूँ इसमें बम हो सकता है और वो टेररिस्ट उसे फोन से ऑपरेट कर रहा है विक्रांत के इतना कहते ही बैग की तरफ आगे बढ़ रही औरत के कदम वही ठिठक गए वो तेजी से पीछे की तरफ भागते हुए बिल्डिंग से बाहर को जाने लगी तभी दो सिक्योरिटी गार्ड्स एलिवेटर की तरफ भागते हुए जा रहे थे ओ हेलो कहा भाग रहे हो तुम तुम लोगों को मजाक लग रहा है जल्दी पुलिस को फोन करो और यहाँ से लोगों को बाहर करो यहाँ बम पड़ा हुआ है। विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा पल भर में विक्रांत ने यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना दिया था चारों तरफ लोग इधर उधर भाग रहे थे सारे गार्डस भी इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला और फिर एक्टिंग करने लग गया हेलो मैं इंस्पेक्टर विक्रांत सक्सेना बोल रहा हूँ यहाँ कनिष्ठ टेक्नोलॉजी में लावारिस बम मिला है जल्दी से किसी बम एक्सपर्ट्स की टीम को भेज दीजिए यहाँ बहुत भीड़ है अर्जेंट बम एक्सपर्ट और भेजिए इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना फोन वापस जेब में डाल लिया तभी वहाँ खड़े एक गार्ड ने भी अपना फोन बाहर निकाल कर पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया ओह तुम बेवकूफ हो क्या मैंने अभी अभी फोन किया ना पुलिस के पास तुम्हे समझ नहीं आ रहा तुम तुम लोगों ने अभी तक इमरजेंसी अलार्म भी नहीं बजाया जाओ जल्दी करो, वरना तो सब सब विक्रांत को, कर। वहीं वहीं कर को देखता रह गया फिर तेजी से भागता पुलिस अलार्म को बजाने लग गया अरे बेवकूफ हो क्या तुम सबके सब, सब। यहाँ क्यों खड़े हो जल्दी से जाओ और एलिवेट ऑफ करो लेकिन रुको रुको विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा पहले पहले पहले जो लोग एलिवेटर से नीचे ऊपर जा रहे हैं उन्हें वहाँ से हटाओ एलिवेटर का रास्ता साफ करो भीड़ मत होने दो फटाफट लोगों को यहाँ से निकालो इस जगह को खाली करो जैसे जैसे विक्रांत कह रहा था सिक्योरिटी गार्ड्स वैसे ही करते जा रहे थे वो अब तेजी से स्टेस की तरफ भागने लगे इसके बाद विक्रांत जल्दी ऐसी बिल्डिंग के सीनियर गार्ड की तरफ मुड़ गया तुम तुम लोगों को अभी पता नहीं है की ये बम कितना खतरनाक हो सकता है ये बस छूने मात्र ऐसी ही फट सकता है ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है और अगर बम फट गया ना सबके तो सब, सब यहाँ दबकर मर जाएंगे। तुम लोग जल्दी से बिल्डिंग के सिक्योरिटी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कर रहे गार्ड्स को अलर्ट करो उन्हें जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कहो जल्दी करो ठीक है सर ठीक है हम जाते हैं इस वक्त विक्रांत जो भी कह रहा था सब सही था सब उसको सच में बम एक्सपर्ट ही मान रहे थे सभी गार्ड्स इधर उधर भागते हुए एक दूसरे को अलर्ट करने में लगे हुए थे लेकिन एक गार्ड अभी भी वहाँ खड़े खड़े विक्रांत की तरफ देख रहा था क्या हुआ विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा ऊपर बिल्डिंग में साहब लोगों की मीटिंग चल रही है उनको उनको भी बता दूं दू ज्यादा साहब लोगों की चिंता मत कर पहले अपनी जान बचा और भाग यहाँ से साहब लोगों तक सारी खबर पहुंच जाएगी अगर उन्हें दिक्कत हुई तो वो तुमसे पहले यहाँ से भाग के निकल जाएंगे हाँ हाँ हा, वो गार्ड्स अवाक होकर खड़ा रह गया अब तक पुलिस अलार्म बजने लग गया जो लोग बम की स्थिति में जागरूक थे वो बिना किसी के कहे सुने बिल्डिंग के एग्जिट की तरफ से बाहर जाने लगे यहाँ के गार्ड्स भी काफी एक्टिव लग रहे थे बिल्डिंग के हर एग्जिट गेट पर एक एक गार्ड्स जाकर खड़े हो गए और बिल्डिंग के भीतर से सारी भीड़ को बाहर निकालने लग वैसे ये टेक्नोलॉजी कंपनी थी तो यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग पढ़े लिखे और जागरूक लोग थे तो यहाँ सभी लोग बड़े सब्र के साथ काम ले रहे थे कोई भगदड़ का माहौल नहीं हो रहा था सब आराम आराम से बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे लेकिन तभी वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया